शन संभृतनेम रूप दर्शन मेरा रूप के दर्शन से कृता से तत्व कालन शीकामी खाद शब्दों प्रकृत दर्शन परामर्शते प्रकृत दर्शनों की स्थिति करते रहते हैं लोके न क्रियार्न लोके शक्य अहंोके कुरु न कुर प्रवीर दृष्टु तदनी वेद यज्ञ अध्ययन ही वेद के अध्ययन यज्ञ शास्त्र के अध्ययन न दान ही जितने दान न तो क्रिया भी जितने क्रियाकर्म ही उनसे क्रिया भी सप्त नहीं न तपोगे उग्र तप से एवं रूप अहम नृलोके तदन द्रष्ट न शक्य एवं रूप शक्य है शक्य में भी तस्त शक्य है शक्य से है कि अहम हो तो ससो करके अतोरू रूप से शक्य हो हम लौक्य प्रयोग होगा कि यहाँ चांद का प्रयोग है यहाँ आश्च प्रयोग है शक्य रू नहीं क्या सक्य अहम मिलके रूपेंगे तो रू रूप है वो नहीं किया, सक्यो हम, हना चाहिए, सक्यो हम है तो भे सक्य अहमस्पंद न वेद यज्ञ न दान सक्य चतुर्णमी वेदाध्ययन चार वेद का यथावत के तो वेद का क्या करके फिर करते ग्रहण वेदाध्यन के पृथ्व्यन कथन करना पुनरु अयुत्या वेदाध्ययन यध्ययन से सिद्धा संपूर्ण वेद में यज्ञ प्रतिपादक ग्रंथ भी आ गया तो वेदाध्यन से यज्ञ अध्ययन सिद्ध हो गया पृथ्व्य ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थ उपलक्षणार्थम यज्ञ अध्ययन यज्ञ का विज्ञान यज्ञ शास्त्र का ज्ञान उपलक्षण करने के लिए यज्ञाध्यन का यज्ञ शास्त्र का ज्ञान हो न तो वेदाध्यन ग्रहणादेव यज्ञ विज्ञान अभी गृहित शंका वेद अध्ययन जो ग्रहण कर लिया तो यज्ञ विज्ञान भी ग्रहण हो गया क्योंकि वेदाध्ययन तो अर्थज्ञान के लिए अध्ययन से अर्थवबोधान अयन तो अर्थज्ञान पर्यतना न वाक्य अक्षरग्रहणा बुद्धि साधित्वाद अयनता अक्षरग्रहण अर्थज्ञानपुराण ही होता है यज्ञशास्त्र का विचार करने के लिए अलग विचार करना पड़ता है बुद्धि प्राचीन साधी तथा श्लोक पूरा असंहिता असंहिता श्यवे तुम्हारे से भिन्न कोई नहीं दस तत्व मद अनुग्रह विहन मेरे अनुग्रह के बिना कोई नहीं देख सकता है नहीं तथा तो न दाने ही दानों से भी परमात्मा का दर्शन संभव नहीं दाने के बड़ा साधन है कितने मात्र पुरुष आदि भी तुला पुरुष पुरुष के जितने वजन है इतने वजन के सुवर्ण चांदी जो सुवर्ण चांदी नहीं दे पाते वो धान गेहूं आदि देते हैं कुछ तुला क्रिया भी अग्नोत्राद्रिया स्रउता दिव स्रउतस्माताद्रिया भी इस नहीं होता है ना तपो भीग्री सामने उग्र तथा चंद्रयण उग्री का तो अत्यकने वाले तभी भगवान नहीं होता है यहां पर विश्वपम विश्व दर्शन किया विश्रपमें से सोअम एवं रूप शक्यो न शक्यो अहम नु लोके मनस लोक में द्रष्टुम तदन का कार्य तत्व अन्न कुमार एक विद विस्वरूपदर्शनम एवं स्तुवा भगवान ने इस प्रकार विस्वरोप दर्शन की स्थिति की स्थिति करके यदि अस्मा दृश्यम सेभेसी कर, तदुपरा दृश्यमन ता रूप से डरते हो तो उसको उपसह करता इतना महा मांते भावो मांते भावो मूढ़ दृष्ट् घोरमी प्रीतमनः प्रीतमुनस्तम तदे मे रूप्य प्रपश्य व्य नमूल विमूलता चित्त व्याकलता नहीं मदम रूपम भय घोर दृष्ट् विकृतरे भयन व्यपेत भी प्रीतम भैिहितेयतम प्रीतमनोकनम तदे मे रूप भैरूपचतर मे व्य भूते भये नीमूभाव चित दृष्टा का उपलब्य रूप धोरमीदर्शि विस्तृत ममेदेत विगत वह भयरेत प्रमन करकेसनक चतुर्भ पंखचक्र गजा तव इष्ट ऋपुर बहु विधम अनुभूतत्व अभिप्रीत इति उत्तम इति प्रत्यक्ष योग्यता इधम दृष्टि घोरम ईद्रिंग मन इधम इदम आए तो बहुविध अनुभूतत्व बहुत प्रकार कि कि अनुवा किया इसका अभिप्रेत है इस प्रकार का जो कहा गया ईद्री कहा गया इस प्रकार जैसे दिन अनुभव क्या इदम कहा प्रत्यक्ष देखा आगे नहीं दे नहीं इधर का तदे रूप से तदिद वृत्त राजे सूतो निवेदित यह वृत्ता दुर्योधन है तीर्थरात्र के लिए संजय ने निवेदन किया संजय रात उवाचित वासुदेवस्थ्वाजुन वादे स्व दूसम दर्शयामास भूय दर्शा आश्वासयास सभीतम्वास भूत सौम्य वकुमहात्मा सौम्य महात्मा वासुदेव अर्जुन तथा उत्तर भूय स्वत रूपम दर्शयामास आश्वासमेंस एनम गीत पुनः सौम्य बपुर महात्मा भूत वासुदेव पुनः सौम्य बपुर महात्मा भूत आश्रश्राय से कहकर के स्वतम रूपम दर्शायमा सब भूय फिर अपने रूप को दिखाया तो पहले भी ऐसे रूप दिखाते थे छत्रीय रूप और पुनः सौम्य बपूर्व महात्मा भूत महात्मा परमात्मा सम्यम सौम्य वपुर संकर्षक सौ्य सुंदर आकर्षण ऐसा इस हो करके एनम भीतम भीतम को को शांवनार्जुन वाशुदेव तथा वचन कर, पतन करके वसुदेव गृह जातम रूप दसायासिखा भोए काम से आश्वासी कांतना जी कि भीतमे अर्जुन भूत सौम्य वो प्रसन्न देह करके महात्मा प्रसन्न देह होकर वचन मैया प्रसन्न इदे चतुज रूप में किंच तरचित प्रसन्न प्रदर्शन प्रसन्न देहत्म अर्जुन प्रत्येस भगवत युक्त हेतु महात्मा महात्मा हैदाचित परमात्मा परचितपूर्व परिचित पूर्व ये रूप तो है चतुर्वज रूप अर्जुन उसको देखा करे प्रसन्न देहत्न समस्ता प्रसन्न देह अर्जुन प्रत्येस भगवान का सन्न देव महात्मा भगवताश्वासी अर्जुन स्व प्रत्युत भगवत आश्वास भगवान के द्वारा आश्वासित अर्जुन भगवान ने आश्वासना दी कम प्रति अर्जुन ने श्री परमात्मा से कहा अर्जुन उचुन प्रकृतिं गतः दुष्टेद सौम्यंगनाद इदानमस् संवृत्म पचेता गतः जनार्द ये जनाद्यमुस दृष्टि सचेता प्रकृति गचे साम सुंदर मनुसूप दृष्टि जाता सचेत ते व्यता ना भाव, भावे तो व्याकुल अभी अभ्याकृत हो गया प्रकृति स्वभाव्य में, प्रकृति का स्वस्थ हो गया नास्तु में दुष्ट एवं मानुष रूपम मतम रसकार प्रसन्न तव सौम्य अगर उपर सौम्य रूपे प्रसन्न जनार्दन है इधानी अजुनात्मी समृद्ध अभी समृत का समझाता अभी हो गया क्या हो गया किम उसका अर्थ उत्तर है सचिता तो प्रसन्नचित प्रसन्न चित्त ये मैं सहमत प्रसन्नचि प्रकृति का स्वभाव गतस्त प्रकृति हम स्वभाव शांवी टीका आगे आगे उपास्य विश्वरूप स्तूतम भगवत उत्थापय ये विश्व रूप तो उपास्य ध्यय उसका ध्यान करना चाहिए उपासना करनी चाहिए उपास्य प्राय विश्वरूप की स्तुति करने के लिए भगवान की उक्ति भगवान का कथन को उत्थान करता है समझे संजय श्री भगवान उ रूपं दुर्दर्शन दृष्टान देवास निर्शनकांक्षि दर्शनकांक्षी मम दम सुदूर तत्दूरदर्शन दुर्दश दुखेन दर्शनम अत्य तो दुखन दर्शनम ऐसा सब प्राप्त तो नहीं होता है अच्छा देगा अभी निर्शनकांक्षी देवता दर्शन का न चाहते नहीं करता चाहते हमेशा अत्यंत तो तो ये इदम रूप करके चतुज रूप नहीं होता है वो भी स्वूप कोई कोई व्याख्या करे तो क्योंकि पहले विश्वरूप के लिए कह दिया अभी चतुर्भुज रूप बोलते हैं कि चतुर्भुज रूप कह दे यह दूपम दृष्टवान जो, जो, जो दिखाए तुमने देख रहे नो दिखाए विस्तरूप उसकी तुति सुदूरदर्शन सुष्टु दुखे ने दर्शन से दूरदर्शन दुर्दशे दुखे अत्यंत प्रयास करने से होगा परमात्मा के अनुग्रह से असुष्ठ रहते अवृत्त सुष्टु दुखी ने अत्यंत दुखे चतुर्दर्शन इधर दृष्टवान विस्तर देखा देवात मूप से सर्वदा दर्शनकांक्षी दर्शन कांक्षी ने कहा था दर्शनो दर्शन की इच्छा करते ही। उन्हें पर भी न दृष्टव तो, न द्रक्षती नित्य हमेशा ही देखना चाहते कर सी अब तरह देखा है नागे देखें ठीक नहीं तुम्हारे व्यतिता द्रष्टुमश्य भिन्ना किसक्य विषद स्पष्टकर समाकांक्षी दर्शन उपाय भा संकट। दर्शन उपाय हे तो दुर्दर्शक हे शाह कस्मा दुर्दर्शक दर्शन उपाय भावाद उपाय भावाद नहीं उपाय हे दर्शन का उपाय तो दुर्दश क्यों इस शायद कस्मा नहम वेदे न तपसा तपसा मदान मदान शक्य एवं द्रुक दिष्टान सीमा नीम तपसाया अहम न वसा न एवं विधो चेध द्रष्टुम शक्य यहां महस मे मजर्ग उत्तर वेद्यनसे तपसे दान से याग से देखा नहीं यागसे नह सामेद चतुर्भि चार वेद के अध्ययन कर्म साम कर तपसा उग्रेण उग्रतपचांद्रिका न दिनन गोदान गूदान हिण्य न तय यज्ञ पूजा शख्य एवं दर, इस प्रकार यथा प्रकार तुम दिखा दृष्टवा ना, जैसे साधन से निकेखा जाता है वेदादीसु उपाय सस्वी भगवान उत्तर न शक्य दृष्टि उपायते हे वेदादी भगवान के इसे दर्शन के लिए इसी तभी दर्शन में अयोग्य दृष्टि अशक्यत ये संख्या दर्शनी कहेगी तो कोई नहीं देख सकता है जैसे तो नहीं दृष्टवान तुमने देखा तु है अर्जुनों ने दर्शनी ना किया केम उपाय नही द्रष्टुम शक्य भगवान पृछे किन्ाय से तो दर्शन नहीं होगा तो फिर किस उपाय से दर्शन होगा कथम पुनः शक्य इतुचते कैसे आपका दर्शन हो सकता है भक्त अहमेतर्जुन च दृतन अनयातिया अहम एवं विध द्रष्टुम शक्य ज्ञात द्रष्टुम च शख्य शख्य अहम यहाँ भी शोहम होना चाहिए शख यहाँ भी पहले जैसा है। सं आ प्रोगी पहली अहम एविधु प्रव शहम अनने अ अन्य ृतभूतया अन्हीं भगवत न भक्ति, कदाचिअक्ति कंसे भगवती अथक् न कदाचि कविवेक्षण भी अवक्ति अनन सर्वर भी कर्ण वास्ुदेवादन नोपलभ्य है कविंद्रि से मन से वासुदेव श्या के उपलब्धि नहीं सर परमात्मा ही सर्वत्र परमात्मा ही और कुछ चिंतन नहीं तब अन्य वक्त भक्तिया तो सब क्यों हम एवं इस प्रकार विस्तरूप्रकाश ज्ञातों का तो शास्त्र शास्त्र से ज्ञान न केवल ज्ञात शास्त्र तो केवल शास्त्र से ज्ञान होगा उतर पर ज्ञान होगा दृष्टुम चर्थात साक्षात सत्न तत्व प्रवेश तत्व साक्षात्कार करना और प्रवेश करना ठीक है शास्त्रीय ज्ञान द्वारा मोक्ष अन्यक्ति शास्त्रीयर्शन शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा दर्शन होगा सफल होगा फल मोक्ष दर्शन साक्षात्कार न भक्तिमात्र तत्वेतुरी शब्द स्तर कवलभक्ति नही भक्तिया अनया किम शब्द स्वीकार से कि विशिष्ट अनिया भक्तिमें व्यन स्पष्ट करते वास्तुद्व अन्यतमी उपलब्ध होती अन्य भक्तिशीते <laughs> च भक्तिया अहेतुम आशंक्या भक्तियान अन्य असाधन कोई हेतु नहीं ऐसा एक क्या है, है अजुना गीता गीत सारभूत अर्थ निश्रेयसाथ अठेय संपूर्णगत ये सारभूत निश्रेयारोक्ष के लिए मुख्य का साधन। क्यों कहते हैं अनुय्ठ उसके अनुष्ट करने से ही समुचित इकटी करके कहते समुचित टीका में समुचित संक्षिप्य पुंजीकृत संक्षेप करके इकटी करके मत्कर्मकृण मो मकमत्मो मंगवर्जि संगवर्जि निर्भर सर्वूतेसु यने पांडव पांडव मृण मत संग मत मेरा मत मेराई कर्म करो मकर्मिम मतमो अहम पर सत्पर मतभक्त नीभक्त संगरित संगवर्जित निर्भर सर्वूते ये आगे मत मत्कर्मक मत मद कर्म मत कर्म। मेरे निरीली कर्म जो कर्म पर सामर्पण करना चोर करेगी तत्कर्थित मत कर्मकृति मतकर्मकृत मत कर्म मत परमत्व आर्थिक अमित मत कर्म मतकर्मकृति कहने के बाद फिर मत परमत्वम फिर तो परमात्मा के लिए कर्म करेगा परमात्मा तो उसका असर सही होगी अर्थ सिद्ध होता है फिर मत कर्मकृत कहकर मत परम तो अर्थ से पुनवत्ति शंका करके कहते हैं न परम कौती वृतः स्वामी कर्म न तो आत्मन परमा गतिरिस्थित स्वामी न प्रतिप्त वृत्य भी स्वामी का कर्म तो करता है स्वामी कर्म कृत होने पर भी स्वामी उसका परम गति नहीं न तो आत्मन परमा गंतव्य प्रत्यय मानने का भी उनको प्राप्त करना गति ऐसे नहीं स्वामी को मानता है वृत्य ये उसका विशेष है अयं मत और परमांगति मत मुझे परम गति है। मुझे करना है परागति मत परमां। परम मत परम परागति। है परमो क्त मकृति सो पत्म ठीक है भगवान पर निश्चय त्रे नि सीध्य भगवान ही परमागति उनको ही प्राप्त करना ऐसा निश्चय होने पर ही परमात्मा की निष्ठा होगी तथा मत भक्त ऐसा होने पर ही मर भक्त होता है नामेव सर्व प्रकार ही सर्वात्म सर्वोत्साहन भजती थी मत भक्त ये मत भक्त है मामेव सर्व प्रकार ही सब प्रकार से सर्वात्मना सर्वोत्साहन सर्वात्मा गये की वासुदेव सर्व मेरे से बिनो कुछ भी नहीं पूरा उत्साह से और कुछ अन्य विषय चिंतन छोड़ करके सर्व ही वजन करता है इसमें मतभक्ता ठीक न त्रव सर्व प्रकार भजन धनादि स्नेहा इतिहास है परमात्मा सर्व प्रकार भजन कैसे होगा धन पुत्र पत्नी आदि गृह होंगे धन आदि सन्मानदि में स्नेह में आकर्षण होगा तो परमात्मा में ही सर्व प्रकार भजन कैसे होगा ऐसा संक्रमण से इसके लिए चाहे संगमता संघ बरिचित किसी धन मित्र पुत्र पलत्र बंधु वर्ग संघ बरिचित संघ के जीतने रूपलक्षण दे दिया मित्र पुत्र पलत्र बंधुवर्ग जीतने संग रही संघ प्रदर्ज स्ने वह निर्गत वैर शत्रु में अत सर्वूतेष् शत्रुभावित शत्रु आत्मनो अत्यंतकार प्रभुतेष्वृश् मद्भक्त अत्यपकार प्रभुत्व होने पर वैर भाव नहीं मेरा भक्त परमात्मा मेति परमात्मु पर रहित होता है माएति अहमे तस्गति नान्या परागति गति मेयि गति अयम तव उपदेश कि मै उपदेव लीखा द्वेशक वैर द्वेशूक न वैर अनपकारिषु जो अपकारिष्द अपकार नहीं करता है हमारी हानि नहीं करती उसके प्रति गैर तो होता ही नहीं करेगा कर, अपकार नहीं करता है तद अभावी गैरव नहीं होनी पड़ेगी अपचारिशवते जो अपकार करता है तो उसके प्रति शत्रुभाव होगा ही ऐसा शंका करके कहते हैं आत्मन अत्यंत अपुभाव होना चाहिए जो अपकार नहीं करता वहां तो शत्रुभाव होता ही ना अफजार करने वाले कि भी नहीं है एक संक्षिप्य अष्ठाथम उत्तमं संक्षेप करके अनुष्ठान के लिए का एवं अन्तिषत विजयता एसा अनुष्ठान करने वाले वालिकाप्तिरवश्य भगवत प्राप्तिवश्यमुपय तद भगवत विश्व सर्वात्म से मकर्मकृति विश्वरूप क्रमुक्तिदधता तत्पद्वाच्युर्थ व्यवस्था सर्वेश्वर उनका आगे कहा ध्यान चिंतन करना मत कर्म कृत इत्यादि न्याय से क्रम मुक्ति फलम परमात्मा का ऐसे विस्वरूप का ध्यान करने पर क्रम मुक्ति फल ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक प्राप्त करेगा आगे ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त करेगा मु क्रम मुक्ति फलम ये अभिधान से ज्ञान विश्व रूप ऐसे कथन करते भगवान जी तत्पथ का वाच्यर्थ व्यवस्था उपाधि विशिता सर्व सर्वशक्तिमान लक्ष्य निरपाधिक शुद्ध ब्रह्म जिसका ध्यान लक्ष्य वाक्यान के लिए श्रीमद भगवद गीता सुत सु ब्रह्म विद्या श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन नाम एकदश अध ये श्रीमद परमंश परिवरादिताचार्य पूज्य पाद श्रीमद आचार्य श्री श्रीकांत भगवत पद श्रीमद गीता भाष्ये विश्वरूप दर्शन